कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के आठ मंत्रों की चर्चा हो चुकी है आठवें मंत्र तक सात तथा आठ इंदो मंत्रों में बताया गया कि आत्मा सर्वांतर है इसलिए उसे बाहर नहीं देखा जा सकता उसका बाहर दर्शन नहीं हो सकता अब आत्मा के सर्वांतरत्व को बताते समय अष्टम मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया था कि वह अलिंग है लिंग का अर्थ बताया था सर्व संसार धर्म वर्जित है निर्विशेष है उसका कोई ज्ञापक नहीं है तो आत्मा के अलिंगत्व को सुनकर के एक आशंका होती है उसका समाधान करने के लिए नव मंत्र है जो आशंका होती है उस आशंका को बताया जा रहा है कथम उपपद्यते तरह पूछा गया, इति उपपद्य इत्यादि से बताया जा रहा इस शंका का उत्तर मंत्र से अवतरण हाँ? हाँ टीका है क्या हाँ, हाँ, से पूर्व तक प्रश्न है इती इती इस प्रश्न का उत्तर बताया जाता है तो कथम तरह अलिंग से इत्यादि जो अवतरण भाष्य है इसकी अवतरण टीका है का को देखिए कथम दर्शनम इति प्रस्तु को अभिप्राय तो अलिंग आत्मा का दर्शन किस कैसे होगा ये जो प्रश्न है यह प्रश्नकर्ता जो जिज्ञासु है उसका क्या अभिप्राय है किस अभिप्राय से प्रश्न कर रहा है जिज्ञासु जिज्ञासु के अभिप्राय के विषय में दो विकल्प यहां पर किए जा रहे हैं उनमें से कौन सा अभिप्राय जिज्ञासु का होगा तो उसमें से पहले विकल्प बताया जा रहा है कि किम विषय तया दर्शनम वक्तव्यम अलिंग आत्मा का घटादी के तरह विषय तयानि ईदन तया, तया ज्ञान कैसे होगा ये पूछा जा रहा है अथवा ये कहा जा रहा है कि उस अलिंग आत्मा के दर्शन का उपाय क्या है ये विकल्प पूछा जा रहा कि उत अविषय तया एव दर्शन उपायो वाच्य तो जो अलिंग है सर्व संसार धर्म वर्जित हैं वह विषय नहीं बनता है तो जिससे बिना विषय बने तया उस अलिंग आत्मदर्शन का साधन क्या होगा कौन से साधन से संसार धर्म वर्जित निर्विशेष पुरुष का दर्शन होगा आत्म दर्शन होगा ये पूछ, पूछने वाले का अभिप्राय यह है क्या अथवा पहले जो बताया वो है इनमें से यदि ये माना जाए कि प्रथम अभिप्राय है कि प्रथमम प्रति आह तो प्रथम प्रतियाने पूछने वाला अलिंग आत्मा का तया दर्शन कैसे होगा? तया दर्शन जैसे हो ऐसा आप उपदेश करिए ऐसा यदि आग्रह कर रहा है कथम तरी अलिंग से इस प्रश्न से कि जिससे घटादी को जैसे ईदन तया जानते हैं ऐसा हम ईदन तया जान सके अलिंग आत्मा को ऐसा आप उपदेश हमें करें ऐसा यदि अभिप्राय रख करके प्रश्न है तो इसका निषेध किया जा रहा है कहते प्रत्याह यानी प्रथम विकल्प का प्रत्याख्यान किया जा रहा है प्रत्याख्यान कहते हैं खंडन को निराकरण को तो जो नवम मंत्र का पूर्वार्ध है वह प्रथम विकल्प का खंडन करने वाला और द्वितीय विकल्प जो है अलिंग आत्मदर्शन का उपाय क्या होगा अविषयतया यह अभिप्राय रख करके यदि प्रश्न किया गया तो उसका विधि से उत्तर देने के लिए उत्तरार्थ है अलिंग आत्मा का अविषयतया दर्शन का साधन बताने वाला उत्तरार्थ है पूर्वार्ध में बताया जा रहा है उस अलिंग आत्मा का ईदन तया ज्ञान नहीं हो सकता विषय तया ज्ञान नहीं हो सकता तो नव मंत्र का उच्चारण कर लें। नदृशे ठतिपम से नक्षुषा पश्यति कशनम रिधा मषा मनसिप्त येतूरमृतास्ते भवन्ति अस्य तोम संदृशे पाद का अन्वय होगा न संदृशे ठतिपम से ये प्रथम पाद है इस मंत्र का इसका अन्वय है अस्य रूपम संदृशे न ष्टती तो ये जो युष्म प्रत्यय गोचर वस्तुएं हैं यानी अनात्म पदार्थ हैं वे हैं विषय उन्हें यहां पर संदृश शब्द से लिया जा रहा है संदृश शब्द में कर्म अर्थ में वो प्रत्यय होकर के संदृश शब्द बना है सम उपसर्गपूर्वक धातु से कर्म अर्थ में प्रत्यय होकर के संदृश बनेगा तो उस संदेश शब्द का अर्थ निकलेगा सम्यक ज्ञान का विषय संदेश का अर्थ है ज्ञान का विषय भावार्थ में यदि प्रत्यय होगा तो संदेश शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान संदर्शन यहा संदर्शन नहीं संदिश शब्द का अर्थ है संदर्शन का विषय ज्ञान का विषय जैसे घटाधि पदार्थ होते हैं ऐसे ज्ञान का विषय यह प्रकृत आत्मा नहीं होता ये कहा जा रहा है कि अस्य ये सर्वनाम है ये प्रकृत आत्मा का परामर्शक है प्रकृत आत्मा है व्यापको लिंग एव च इससे बताया गया सर्व संसार धर्मवर्जित निरतिशय व्यापक पुरुष शब्दित आत्मा उसी का परामर्शक अस्य शब्द है तो संसार धर्मवर्जित अपरिचिन्न पुरुष का रूप यानि स्वरूप जो निर्विशेष स्वरूप है अश रूप शब्द से लेना निर्विशेष आत्मस्वरूप वह संदृशे न तिष्ठति यानी विषय अंत पाती नहीं है संदृश्य तिष्टी का विषय अंतर्गत होता है विषय अंतपाती है और न तिष्टती का हो जाएगा संदृशे न तिष्ट यानी विषय अंतपाती नहीं है दृश्य कोटि में नहीं आता है इसलिए कहा जाता है उसे द्रिक ए नतु न दृश्यते वह द्रिक है यानी द्रष्टा है दृश्य नहीं है अश रूपम संदृशे न ष्ठती का अर्थ है निर्विशेष आत्मस्वरूप विषय अंत पाती नहीं है विज्ञातारम अरे के नीजानियात श्रुति कहती है विज्ञाता को यानि सब को जानने वाले को किससे जाना जाएगा विषय अंतपाती होता तो होगा तो पर प्रकाश्य होगा जैसे घटा दी हैं उनको तो जड़ वस्तु को तो चेतन से जानते हैं और चेतन को किससे जानेंगे किसी से भी नहीं जाना जा सकता का मतलब वह विषय नहीं हो सकता वह प्रकाश्य कोटि में नहीं आएगा दृक और दृश्य दो कोटि हैं पदार्थों की उसमें से दृश्य कोटि में अनात्मा मात्र आता है अरे तो आत्मा है वह दृश्य कोटि में नहीं आता ये यहां पर कहा गया न संदृशे तिष्ट रूपमस्य आत्मा दृश्य नहीं है दृश्य न होने से जो भी प्रमाण है वे सब के सब अपने प्रमेय को प्रकाशित करते हैं विषय को प्रकाशित करते हैं और आत्मा प्रमेय यानी दृश्य कोटि में नहीं है इसलिए किसी भी प्रमाण से उसे जाना नहीं जाएगा यही तो अलिंग है प्रत्यक्ष प्रमाण में जो इंद्रियां हैं ज्ञानेन्द्रिया पंच उनका वह विषय नहीं और अंतकरण मन का भी विषय नहीं है क्योंकि श्रुति कहती है इसी दृश्य न होने से न चक्षुषा पश्य कश्चन यानी अलिंगम आत्मन जो अलिङ्ग आत्मा है सर्व संसार धर्मवर्जित निरूपाधिक आत्मस्वरूप है उसे एनम शब्द से लेना और कश्चन यानि कोई भी न पश्यती चक्षुषा चक्षुषा न पश्यती तो चक्षु इंद्रिय उपलक्षण है इंद्रिय का तो जो ज्ञान के साधन के रूप में प्रसिद्ध इंद्रिया है चक्षरादि सभी उनमें से किसी भी इंद्रिय से कोई भी ज्ञाता इस आत्मा को नहीं ग्रहण कर सकता नहीं जान सकता अतिंद्रिय हैं जो रूपादि रु, गुणों से युक्त द्रव्य है या रूपादि गुण है वे ही चक्षुरादि इंद्रियों के विषय होते हैं आत्मा तो रूपाधि गुणानतः पाती नहीं है इसलिए चक्षुरादि से गुण होने के कारण गृहित नहीं होगा गुण न होने से और रूपादि गुणवान जो होगा द्रव्य घटादि उनको भी चक्षरादि इंद्रियां ग्रहण करती हैं। आत्मा तो रूपादिवान नहीं है रूपादि से रहित है इसलिए भी निर्गुण होने के कारण गुण या गुणवान द्रव्य का चक्षुरादि इंद्रियों से ग्रहण होता है आत्मा गुण कोटी में नहीं आता और गुणवान भी नहीं है निर्गुण है जिस आत्मस्वरूप का दर्शन की चर्चा चल रही है वह आत्म स्वरूप निर्गुण है त्रिगुणातीत है और रूपादि से वर्जित है रूपादि गुण भी उसमें नहीं है इसीलिए चक्षुंद्रिय से उपलक्षित समस्त इंद्रियों से अग्राह्य है और जब अतिद्रिय हैं इंद्रिय अग्राह्य है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका किसी भी पदार्थांतर के साथ व्याप्ति रूप संबंध गृहित नहीं होगा व्याप्तिरूप संबंध गृहित न होने से अनुमेय भी वह नहीं होगा धूम के साथ वन्य का व्याप्ति रूप संबंध महानसादि में चक्षु से गृहित होता है इसीलिए पर्वतादि में जो अदृश्य वन है उसका अनुमान होता है धूमदर्शन से व्याप्य के दर्शन से व्यापक का अनुमान करता है लेकिन ऐसा आत्मवस्त आत्मा का कोई व्याप्य कहीं दिखे तो वहां पर आत्मा का अनुमान करें तो इससे लिए पहले आत्मा की व्याप्ति से युक्त कोई पदार्थ सिद्ध हो और आत्मा की व्याप्ति से यह युक्त पदार्थ है यह निश्चित करने के लिए इंद्रिय ग्राह्यता जैसे अग्नि और धूम में होने से दोनों के व्याप्ति का निश्चय होता है संबंध का निश्चय होता ऐसे घटादी के तरह आत्मा भी इंद्रिय ग्राह्य होता तो घटादी में आत्मा के व्याप्ति का ग्रहण होता और घट को देख करके आत्मा का निश्चय होता लेकिन इसलिए ऐसा निश्चय भी नहीं होगा क्योंकि वह असंग है अतिय है इस दृष्टि से यहां पर कहा कि न चक्षुषा पश्यती कश्चन एनम का मतलब विषय तया इसका ज्ञान होगा ही नहीं निर्विशेष आत्मा का और ये आग्रह रखते हुए यदि मुमुक्षु ने प्रश्न किया है जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि अलिंग आत्मा का विषयतया दर्शन जिससे हो ऐसा आप हमें उपदेश करें ऐसा यदि जिज्ञासु आग्रह करता है तो यहां कहा जा रहा है कि ये संभव नहीं है विषय तया निरूपाधिक स्वरूप का दर्शन नहीं होता वो विषय नहीं पनता तो फिर प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ तो द्वितीय विकल्प रहेगा कि जिससे निर्विशेष आत्मा का अविषयतया दर्शन हो ऐसा निर्विशेष आत्मस्वरूप के अविषय तया दर्शन का कोई उपाय होगा तो उपाय बताइए यदि आग्रह जिज्ञासु करता है तो निर्विशेष आत्मस्वरूप का तया दर्शन का उपाय उत्तरार्ध में यह मंत्र बताता है। रिधा मनी, रिधा मनी मनसा मनसाभिक ये जो प्रथम पा, तृतीय पाद है इस मंत्र का इससे बताया जा रहा है उपाय मनीषा शब्द से उपाय बताया है और मनीषा का विशेषण है हृदा और हित शब्द उपलक्षण है क्या नाम लक्षणास है हृदयस्थ बुद्धि का परामर्शक है हृत का अर्थ है थया बुद्धिया और मनीषा शब्द का अर्थ है बुद्धि बुद्धि को मनीषा तृतीय है मनीट शब्द है ईश धातु है उससे यानी ईट ईश धातु है जिससे ईश्वर शब्द बनता है ईश धातु शासन अर्थ में है ईश अनुशासने धातु से ये मनीष शब्द बना है इति इट इत। और मनस इष्टे इत। मनिट ऐसा बनाते हैं तो मनीट शब्द का अर्थ होता है मन की शासक मन पर शासन जिसका होता है मन को अपने अनुशासन में रखने वाली यह मनीठ शब्द का अर्थ है और तृतीया का एक वचन है मनीटा मनीषा मनीषा है क्विन प्रत्यंत है इसलिए श को मुदनिष्ठ हुआ कार्थ है मनीषा का अर्थ है बुद्धिया मन को अपने शासन में रखती है बुद्धि इसलिए बुद्धि को कहा जाता है मनिट और ये तृतीय जो प्रत्यय है मनीषा में वो करण अर्थ में है करण यानी साधन वो अपने प्रकृति अर्थ में साधनत्व तो बताएगा टा प्रत्यय उसका अर्थ निकलेगा कि मनिट शब्दी तो बुद्धि साधन है सका अविषयतया आत्मदर्शन का द्वितीय विकल्प यही है ना कि अलिंग आत्मा का अविषयतया दर्शन उपाय क्या है उपाय ने साधन किससे हम अविषयतया आत्मदर्शन कर सकते हैं अविषय तया आत्मा को जान सकते हैं उसका उपाय बताया मनिट तो मनिट कहा रहती है मनिट यानी बुद्धि तो हृदय यानी हृस्थया वो हृदय में है हृत शब्द का अर्थ है हृस्त तो हृदय स्त हृदय उसका गोलक है बुद्धि का तो हृदय में स्थित जो बुद्धि उस बुद्धि को अलिंग आत्मा के अविषयतया दर्शन का साधन समझिए वो साधन है ऊपर से जो जोड़, जोड़ना पड़ेगा आत्मा ज्ञातुम शक्यते, थे मनीषा आत्मा अलिंग आत्मा ज्ञातुम शक्यते। या ज्या आत्मा ज्ञातु आत्मा तो प्रकृत है ही है ज्ञातुम शक्यते इतने का अध्यार करना तो हृस्थया मनीषा अविषयतया अलिंग आत्मा ज्ञातुं शक्य थे ये द्वितीय विकल्प का उत्तर होगा कि बिना विषय किए अलिंग आत्मा को बुद्धि से जाना जाता है और रदय बुद्धि भी दो प्रकार की होती है एक तो मन के द्वारा अपहरित होने वाली और एक होती है मन को अपने अधीन रखने वाली जैसे पहले रथ रूपक की कल्पना में बुद्धि रूपी सारथी को दो प्रकार का बताया ना हाँ विज्ञान सारथिर यस्तु विवेकवती बुद्धि अविवेकवती बुद्धि तो विवेकवती बुद्धि ये लगाम स्थानीय जो मन है उसे अपने हाथ में रखती है और अविवेकवती बुद्धि का जो लगाम रूपी मन है वह हाथ में नहीं रहता वह संयमित मन है यदि तो और बुद्धि अविवेकवती है तो अपने अधीन नहीं रख सकती उसे इसलिए यहां पर यहां मनीषा शब्द से भाष्यकार भगवान तथा टीकाकार लेंगे कि मन को अपने अधीन रखने वाली वृत्ति जो बुद्धि की है वो होती है एक प्रकार से तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न होने वाली अहम ब्रह्मास्मी इत्या का चरम वृत्ति वह वृत्ति मन का संसार के प्रति सत्यत्व निश्चय कराने वाली जो अविद्या है और सत्यत्व निश्चय करा करके कराने वाली जो अविद्या है मन में और युक्त मन फिर संसार के प्रति ही जाता है वह अंतर्मुख नहीं हो पाता ऐसे मन को बहिर्मुख करने वाली जो अविद्या है उस अविद्या को बाधित करके निवृत्त करके अविद्या को संसार में मिथ्यात्व निश्चय बुद्धि में हो जाता है तो ऐसी बुद्धि भीर के अधीन ही मन रहता है फिर मिथ्या पदार्थों में उसका रागद्वेश नहीं होता वो बुद्धि मनिट कहलाती है संसार में रागद्वेश जिससे न हो ऐसा संसार को बनाने वाली बुद्धि वो होती है संसार विषयक मिथ्यात्मिश्चयवती बुद्धि वो होती है तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्या का वृत्ति वो यहां पर हृदय मनीषा शब्द से ग्राह्य है और उस वृत्ति से आत्मा अहंतया नहीं अहंतया विषयतया नहीं अविषयतया ज्ञातुं शक्यते। थे वो अहंतया अभिव्यक्त होता है उस वृत्ति से उसके बिना नहीं होता इसलिए यहां पर रिधा मनीषा शब्द से अहम ब्रह्मास्मी इत्या बुद्धि वृत्तिया ये समझना ऋधा मनीषा शब्द का अर्थ निकलेगा तत्त्वमशादी, वाक्या तो उत्पन्नया अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारिकया बुद्धिवृत् ये मनीषा शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मा अविषय तया ज्ञातुम शक्य वह वृत्ति क्या करेगी आत्मा को विषयतया को विषयतया दिखाने वाली अविद्या को निवृत्त करेगी वो वृत्ति से अविद्यावृत्त हो जाएगी नाभाना पादक आवरण निवृत्त होगा असत्वादक आवरण निवृत्त होगा तो आत्मा फिर आवरण के निवृत्त होने पर स्वयं ही अहंतया अभिव्यक्त होगा तत्मा विवृणुते तनु स्वाम ये हो जाएगा तेजामुकंपाथ अहम अज्ञानजम तम नाशयामी आत्म भावस्थ हो जाते हैं भगवान परमात्मा ब्रह्म और आत्मभावस्त होने का अर्थ है अहंतया बुद्धि में अभिव्यक्त होना वो बुद्धि कौन सी है जो आवरण को दूर करने वाली बुद्धि वृत्ति? वो यहां पर मनीषा शब्द से ग्राह्य है वह मन पर अपना शासन रखती है मन को अपने अधीन रखती है इसलिए मनीठ है वो साधन है अविषयतया अलिंग आत्मा के बोध का अभिव्यक्ति का वो आवरण को दूर करके साधन बन जाती है तो अलिंग आत्मा हृदा मनीषा ज्ञातुं शक्यते ये जो कहा ज्ञातुं शक्यते का अध्ययन करके और प्रकरण से अलिंग आत्मा को ला करके उस आत्मा का एक विशेषण है अलिंग आत्मा का मनसा अभिक्लिप्त मनसा अभिक्लिप्त तो यहां मनसा शब्द से लेना है श्रवण मनन को जो श्रवण मनन है उससे अने अहंतया संभावित ब्रह्म वेदांत का श्रवण और मनन होने से प्रमाण विषयक संशय तथा प्रमेय संयर्य निवृत्त होता है उन साधनों को यहाँ पर मनसा शब्द से ग्रहण करना है वो है आत्मदर्शन के सा, आ, सहयोगी साधन के रूप में आत्मज्ञान के साधन के रूप में श्रवण के श्रवण मनन और निधिशन जो बताए गए हैं वो श्रवण और मनन ये लेना यहां पर जिससे प्रमाण और प्रमेय विषय को संशय दूर हो जाता है विपर्य दूर होता है परोक्ष निश्चय होता है तो अभिकलिप्त का अर्थ है परोक्ष रूप से निर्धारित तो पहले यानी अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति से पहले साक्षात्कार से पहले जिस अलिंग आत्मा का परोक्षतया श्रवण मनन से निर्धारण हुआ है उस आत्मा को कहा जाता है मनसा अभिक्लिप्त आत्मा यानी श्रवण मनन से परोक्ष रूप से निश्चित आत्मा अलिंग आत्मा और उसका हृदयस्थ बुद्धि की चरम वृत्ति तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुई अहंतया अषयतया ज्ञान का साधन है पहले श्रवण मनन करना होगा उससे परोक्ष रूप से मैं इंद्रियादि से पर परत्व का आरंभ करके अव्यक्त से पर पुरुष व्यापक अलिंग जिसको बताया गया है वही हूँ ये कार्यक्रम संघात रूप नहीं हूं ये तो विषय अंतपाती पाती है यह तो अव्यक्त तथा अव्यक्त का विकार रूप है और मैं सर्वांतर अलिंग पुरुषी ही हूँ ये निश्चय परोक्ष रूप से पहले हो जाए और यदि कोई दूसरा प्रतिबंधक नहीं है तो तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मी बोध अहंतया हाथ में रखे हुए अवले के तरह एक प्रकार से संशय विपर्य रहित आत्मवस्तु को अभिव्यक्त करेगा अवाना पादक आवरण को दूर करके आत्मा स्वयं ही अहंतया प्रकाशित होगा ये दिखाने के लिए यहाँ पर मनसा मनसाभिकलिप्त यह अलिंग आत्मा का विशेषण है यानी परोक्ष रूप से पहले निश्चित हुआ जो अलिंग आत्मा के रूप आ, आत्मा उसका तत्वमशी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कारात्मिका वृत्ति से अभाक आवरण निवृत्त होने से वह अनावृत हो जाता है अनावृत होने से अहंतया स्वयं अभिव्यक्त होता है ये यहाँ पर कहा गया हरिधा मनीषा मनसाभिक्लिप्त से और इसका फल पहले बताई चुके हैं वही फल बताया जा रहा है ज्ञान का अविषय तया अलिंग आत्मदर्शन का फल क्या होगा तो फल बताया जा रहा है ये ये तद विदू ते अमृता भवंति तो ये जिज्ञास वेत यानी ये जो प्रकृत ब्रह्म है अलिंग अव्यक्त से पर पुरुष उसका अहंतया आत्मतया बोध प्राप्त करता है, उसे अहंतया जानता है, मैं के रूप में जानता है, मैं यह प्रकृति ब्रह्म ही हूं न कि कार्यक्रम संघात ऐसा अनुभव जिने होता है ते अमृता भवंती उनके ब्रह्मस्वरूप विषय को अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और स्वयं फिर ब्रह्म भाव उनका अभिव्यक्त रहता है ये उसका फल बताया गया भाष्य है भाष्य को देखिए तो पहले पूर्वार्ध का व्याख्यान करते भाष्यकार भगवान प्रथम विकल्प के निराकरण के रूप में पूर्वार्ध की व्याख्या कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि अलिंग आत्मा का दर्शन निरुपाधिक आत्म स्वरूप का विषय तया दर्शन नहीं होता है वह विषय कोटि में नहीं है यह बताया जा रहा कि न संदेश इसमें संदेश शब्द का अर्थ कर दिया संदर्शन विषय वहां पर दृष्ट धातु से भाव कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से संदृश्य शब्द का अर्थ कर दिया संदर्शन विषय कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से तो संदर्शन विषये विषय नो अश्य रूपम अस्य शब्द का अर्थ कर दिया प्रत्यगात्मा प्रत्यत्मा है अलिंग पुरुष अव्यक्त से भी अभ्यंतर उसका रूप यानी स्वरूप निर्विशेष आत्म स्वरूप है वह ज्ञान का विषय नहीं बनता दृश्य कोटि में नहीं आता इसीलिए न चक्षुसा पश्यती कश्चन एनम इसका अर्थ करते हैं अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियण तो इसीलिए तो चक्षु शब्द समस्त इंद्रियों का उपलक्षण है इसलिए चक्षुषा का अर्थ कर दिया सर्व इंद्रिय नश्चन पश्यती न न एनम, न, पश्चेती। न पश्चेती के अर्थ आर, निकलेगा न, तो किसी भी गृण से कोई भी इस निरुपाधिक आत्म स्वरूप का ग्रहण नहीं करता मतलब वो अतिद्रिय है चक्षु शब्द उपलक्षण है इसे कहते हैं भाषकर भगवान कि उपलक्षणार्थत्वात् तो चक्षुर्ग्रहणसारुग्रहण है इंद्रियों का। का कर करते हैं न उपलभते कचन एने कच्चिपनमें प्रकृत आत्मा प्रकृत आत्मा है निर्विशेष आत्मस्वरूप आगे हैं थोड़ी सी एक वाक्य में टीका इसे देखिए इंद्रियों का विषय प्रत्येक आत्मा क्यों नहीं होता इसे बताया जा रहा है कि रूपादि रूपाधिमत तद विशेषण दर्शन विषय विशे योग्यम भवती यानी दर्शन क्या नाम विषय कोटि में कौन होता आता है दृश्य कोटि में तो रूपादि मत वस्तु ये रूपादि मत ये वस्तु का विशेषण पदार्थ का तो रूपादि गुणवान जो पदार्थ है या तद विशेषण तो रूपाधि गुणों रूपादि वान का रूपादि गुणवान का विशेषण बनेगा रूपादि गुण इसलिए तद विशेषण शब्द का अर्थ निकलेगा रूपादि गुण रूपादि गुणवान वस्तु या तो रूपादि गुण स्वयं विशेषण का अर्थ है स्वयं रूपाधि गुण ये दर्शन विषय को रूपाधि गुण कोटि में भी नहीं आता अरूपादि गुणवान द्रव्य कोटि में भी नहीं आता है इसलिए संदृश्य तिष्ट आत्मा का स्वरूप विषय योग्य नहीं है विषय नहीं बनेगा कथम तरही तम ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार द्वितीय प्रति आह तो द्वितीय के प्रति कहते हैं कि कथम तरही तो द्वितीय विकल्प है द्वितीय मैंने द्वितीय विकल्प वो है अलिंग आत्म द, आत्मा का अविषय दर्शन उपाय क्या है ये यदि आकांक्षा है जिज्ञासा है अभिप्राय है तो इस द्वितीय विकल्प का कथन करते हैं उत्तर देते हैं पहले द्वितीय विकल्प का उत्थापन किया कि कथम तरही तम तम यानी अलिंगम आत्मान उस अलिंग आत्मा का निर्विशेष आत्मा का दर्शन किस उपाय से होगा कथम यानी केन उपाय न के न उपाय न अविशय आत्मदर्शन होगा इति यानी इस प्रकार की आकांक्षा होने पर उच्चत इसका उत्तर दिया जाता है हृदय यानी हृथया बुद्धिया हृदयस्त बुद्धि से ओ आत्मदर्शन होगा अविषय तया बताया जा रहा है यह बुद्धिया अर्थ कर दिया मनीषा का और मनीषा शब्द की व्युत्पत्ति आगे बता रहे हैं भाष्कार भगवान मनस संकल्पादि रूप से इष्टे मनिट ऐसे मनिट शब्द की उत्पत्ति होगी इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल